श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी प्रेमानंद हुगली जिले के आडपुर ग्राम में बहुत से ब्राह्मण तथा कायस्थ परिवार निवास करते थे इनमें घोष तथा मित्र वंशों की बड़ी संख्या थी स्वामी प्रेमानंद के पिता श्री तारापद घोष और माता मातंगनी देवी का जन्म यथाक्रम घोष और मित्र वंश में हुआ था विवाह के बाद उन्हें कृष्ण भाविनी नाम की एक कन्या हुई और तदुपरांत तुलसी राम बाबू और शांतिराम इन तीन पुत्रों ने मातंगनी देवी की गोद को अलंकृत किया इनमें मझले पुत्र बाबूराम ही हमारे स्वामी प्रेमानंद हैं आपका जन्म मंगलवार 10 दिसंबर 1861 सौ ईस्वी अग्रहायण शुक्ला नवमी को रात 11 बजकर पचपन मिनट पर हुआ बाबूराम के जन्म के कुछ पहले या उसी वर्ष तारापद घोष ने अपनी कन्या कृष्णा भाविनी का विवाह कोठार उड़ीसा के जमींदार श्री बलराम बोस के साथ कर दिया बाबूराम के जन्म के कुछ वर्ष बाद ही तारापद स्वर्गवासी हुए बाबूराम बड़े घर के बड़े लाडले पुत्र थे परंतु बहुत बचपन से ही वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि वे साधारण संसारी जीव नहीं हैं यदि कोई उन्हें विवाह की बात कहकर चिढ़ाता तो वे अपने टूटी फूटी तोतली भाषा में बोल उठते नहीं विवाह मत कर देना मर जाऊंगा मर जाऊंगा किशोर अवस्था में नदी तट पर किसी सन्यासी को देखने पर वे उसके साथ वार्तालाप में इतने मग्न हो जाते कि समय का बोध नहीं रह जाता था आठ वर्ष की आयु में वे कल्पना किया करते थे कि वे लोगों की दृष्टि से दूर वृक्षलता से आच्छादित किसी छोटे से आश्रम में किसी के संग जीवन बिता रहे हैं आटपुर का घोष परिवार अपने कुल देवता लक्ष्मी नारायण जी की सेवा में रत रहा करता था दान पुण्य आदि के बारे में भी उनकी अच्छी ख्याति थी इस धर्मपरायण परिवार के पवित्र वातावरण में बाबूराम का शैशव तथा बाल्य का कुछ समय बीता ग्राम की पाठशाला में शिक्षा पूरी कर लेने के पश्चात उच्चतर अध्ययन के लिए वे कलकत्ता आकर चोर बागान में अपने चाचा श्री गुरुचरण घोष के घर निवास करने लगे बाद में वे कम्बोलिया टोला में रहने लगे बाबूराम पहले आर्यन स्कूल में और बाद में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन की श्यामपुर पुकुर शाखा में भर्ती हुए स्वामी अभेदानंद जीवन कथा नामक बंगला ग्रंथ के अनुसार बाबूराम 1876 ईस्वी में अभेदानंद के साथ अहिर टोला में यदु पंडित के वंग विद्यालय में पढ़ते थे वचनामृत प्रणेता श्री कृष्ण में मास्टर महाशय इस द्वितीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक थे युगावतार के प्रबल आकर्षण के फलस्वरूप उन्होंने उनके चरणों में अपना जीवन तो अर्पित कर ही दिया था पर केवल इतने से संतुष्ट न होकर वे सुविधा सुविधानुसार विद्यालय के छात्रों के साथ भी श्री कृष्ण के बारे में चर्चा किया करते थे और उनमें से किसी किसी को भक्तिमान देख कर उसे दक्षिणेश्वर ले जाया करते थे इसी प्रकार मास्टर महाशय के साथ जाकर बाबूराम ने श्री कृष्ण देव का प्रथम दर्शन प्राप्त किया था आगे चलकर एक बार मास्टर महाशय जब बेलूर मठ में आए तो बाबूराम महाराज ने उनके निकट बैठकर ठाकुर के बारे में चर्चा करते हुए अचानक उनकी ओर संकेत करते हुए उपस्थित लोगों से बोले इन्हीं की कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया है ये यदि ठाकुर के पास न ले आते तो क्या मुझे ठाकुर की कृपा मिल पाती परंतु मास्टर महाशय उनसे भी अधिक विनयपूर्वक आपत्ति करते हुए बोले यह सब क्यों कहते हैं आप ठाकुर के शुद्ध सत्व अंतरंग हैं उन्होंने ही खींच लिया था